श्रीमद्भागवत्राण दसमस्कंध अथ चुरीशोध्याय अक्रूर्जी के द्वारा भगवान्नी की स्तुति अक्रू उवाच न तोस्म वाखिल तु नारायणं नारायण पुरस्यम यदको ब्रह्मा विरासे यते भुष्टो ये शोक भूस्थयवनखमा महान जातिमिंद्रिियांद्रििया ये हे तवस्ते जगतता नैते स्वूप विदुरात्मस्ते यद नत्मतया गृहीता अजोन बद्ध स गुणाया गुणात्मरम वेदनते स्वरूपम अक्रूर जी बोले प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से इन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके देवता, यही सब त्रिदेवताचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं इसलिए ये सब अनात्मा है अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसीलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते नो जज्ञा महापुरुषमेश्वरम च च साधु योगी स्वयं अपने में में स्थित अंतर्यामी के रूप में, समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट इस्थ देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं चित्वाम जजन्ते यज्ञे बहुत से कर्म कांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा व्रजस्त सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती है बड़े वे यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं एकखिल कर्माणी संपम गो ज्ञान यज्ञ न्ञान विग्रह बहुत ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं अन्यत्मा जयंती तन्मया स्वाम वही बहुमूर्तिक मूर्ति कम और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णोजन आपकी बतलाई हुई पांच रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं शिवोक्त मार्गेण शिव रूपिण बहवाचार्य विभेदे न भगवान समुपास भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिसके आचार्य भेद से अनेक अवतार अवांतर भेद भी है शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं सर्व एवं यजंतीदेव महेश्वर ये प्य देवता भक्ता यद्यप्यन्या धिया प्रभो स्वामी जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं वे सभी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं प्रभो विशंति सर्वत सिंधु तद्व गोत प्रभो जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्ग घूम घाम कर देर गुणा तेषु ही प्राकृता प्रोहता आ ब्रमस्थाद प्रभु आपकी प्रकृति के तीन गुण हैं सत्व रज और तम ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत है तोभ्यम नमस्ते तभी सर्वात्मने सर्वात्म च साक्षीने प्रभा प्रवाहो यम यमिद्य प्रवर्तते देव निघात्मसू परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं आपकी दृष्टि निर्लिप्त है क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है परंतु आप उससे सर्वथा अलग है इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं अग्निर्मुखमुद्राणब अग्नि आपका मुख है पृथ्वी चरण है सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभी है दिशाए कान है स्वर्ग सिर है देवेंद्रगण भुजाएं हैं समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुए हैं रोमांधय शिरो मेघा पर खानितेमेश प्रजापते मेढ तब तब्य ते वृक्ष और औषधिया रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है प्रजापति जनरेन्द्रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर है कई अब जया पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुला जले अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं यानि, यानि यश प्रभु आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं नमः है प्रभो आपने वेदों ऋषियों औषधियों और सत्य आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था आपके मत्स्य को मैं नमस्कार करता हूँ आपने ही मधु और कैटभ नाम के असुर का संहार करने के लिए अवतार ग्रहण किया था मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ अकोपारा बृहते नमो मंदर धारे चितुराय नम आपने ही वह विशाल कक्षप रूप ग्रहण करके मंद्राचल को धारण किया था आपको मैं नमस्कार करता हूँ आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था आपको मेरा बारंबार नमस्कार है नमस्ते सिंहाय साधु लोक भयापनाय नमस्तभ्यम कांत त्रिभुवनाय च प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभो आपके उस अलौकिक रूप को मैं नमस्कार करता हूं आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोक नाप लिए थे आपको मैं नमस्कार करता हूं नमो भृगुणाम पते दिप्त छत्र नमस्ते रघुवरिया रावणान्तराय च धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप धारण किया था मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था मैं आपको नमस्कार करता हूँ नमस्ते वासुदेवाय नम संकर्ष न प्रद्युमनाया अनुद्धा सां नमः नम जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ नमो बुद्धा शुद्धा दैत्यो नमस्ते दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मेक्ष प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कलकी के रूप में अवतीर्ण होंगे मैं आपको नमस्कार करता हूं भगवत कर्म भगवन ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूं और यह मेरा है इस झूठे दुराग्रह में फंस कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं मेरे स्वामी इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन सजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं अहम चात्मात्म जागर सृजना दिशो भ्रमा सप्न कल्पेश्वंद मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य अनात्म को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है इस प्रकार अज्ञान वश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंदो में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं यथा अभ्येति प्रतिदव अभ्य मृग तृष्णाम पर जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तलाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए शिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है तथा तो सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूं नो सहे हम कृपनाधि काम करम तम मन रोधुम प्रमाथिचा मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं इसके अतिरिक्त ये इंद्रिया भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनी है मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है इसीलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता सोहम तवाघ सताम दुरापम सो तवाघोपगत सताम दुरापम तहम भवदनोग्रह भवि जल ही संसारनापवर्ग इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है मेरे स्वामी इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्र आप में लगती है नमो विज्ञान मात्रा हेतवे पुरुषेश प्रधानय ब्रह्मे नो आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन है जितनी भी प्रतीतियां होती हैं जितनी भी वृत्तियां हैं उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं आपकी शक्तियाँ अनंत है आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताक्षी के नमस्तभ्यम प्रपन्नम पाई पाहिमाम् प्रभो आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण है तथा आप ही और मन के देवता, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ प्रभो आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। कीजिएमद्भागवते महापुराणे पार दसमित गंधे पूर्वाधे नाम क्रूरस्तुतिर्नाम चंशोध्याय